सूक्ष्मशरीर वेगूमणी सूक्ष्मशरीर वागा्रवणिपंच प्राणादिचा भ्रमुा पंच प्राणादि करवड़े बुद्ध्याद विद्याणे पर सूक्ष्मशरी वागा कर्मेद्रिया श्रवणादि पांच ज्ञानेंद्रिया प्राणादि पांच प्राण आकाशादि पांच भूत बुद्धि आदि चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म यह पुर्यिष्ट अथवा सूक्ष्मशरी कहलाता है इदम शरीर शुणुसूक्ष्मित लिंगम तपंचेकृतभूतसंभव स्वासनम कर्म अनुभावकम स्वाज्ञान तो नादि उपाधिरात्म यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है यह वासना युक्त होकर कर्मफलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है भवत्यस्य विभक्वस्था समात्रशेषेन विभाति यु बुद्धिस्वय जागृत कालना विधवासना कर्ता भाव प्रतिप्यजते यं ज्योतिर पर स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है जहाँ यह जह स्वयं ही बचा हुआ भासता है स्वप्न में जहाँ यह जह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है बुद्धि कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है धीमात्रोपाधिशेष साक्षी न लिप्यते तत्तकर्मलेशस्मा संगस्तव कर्म भी न लिप्यते किचित नुद्धि जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता क्योंकि वह असंग है अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता सर्व्याप्रिक लिंग मदम सैचिदात्मन पुषं पुस्याव तत्णस्ते नैवात्मात्त्यसंगोयम यह लिंगदेह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है इसीलिए यह आत्मा असंग है अंधत्म पटुत्वर्मा सगुण्य वैगुण्य वसाधिचक्षुष बाधि मुखा तथा श्रोत्रादिधर्मा न तो वे नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है इसी प्रकार बहरापन गूंगापन आदि भी श्रोत्रादि के ही धर्म है साक्षी आत्मा के नहीं प्राण के धर्म उच्छ्वास निश्वास विदिम भू प्रस्पंदना क्रमणादिका क्रिया प्राणादिकर्मा वदंति तजा प्राणस्त धर्म श्वास प्रश्वास जम्भाई छीक कापना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं यथाक्षुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म है अहंकार अंतकरण में तेजुचुरादुष्मी अहमितने ते न्यास तेजसा शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण में का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ता भोक्ताभिमान्यम सत्वादिगुण चावस्थात् नयुते इसी को अहंकार जानना चाहिए यही कर्ता भोक्ता तथा मैपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है विषया नामुकूल्ये सुखी दुखी विपर्य सुखम दुखम च तदर्म सदानंद सेमन विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं नित्यानंद स्वरूप आत्मा के लहीम प्रेम की आत्मार्थता आत्मात् प्रेया विषय न स्वतः प्रियः स्वतः आत्मा प्रियतमो यतः यषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है तत आत्मा सदानंदो न दुखम कदाचन यस्तु सुप्तो निर्विषय आत्मानंदोते श्रुति प्रत्यक्ष मैतिह्यम अनुमान च जागृति इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है इसमें दुख कभी नहीं है तभी सुसुप्त में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद है माया निरूपण अव्यक्त नाम परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका पर कार्या सुधी माया जया जगर्विद प्रसूयते जो अव्यक्तनाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानोम भिन्नाप्य भिन्नाप्युभत्मिकानोम भिन्नाप्य संगाप्य नंगाप्य भयात्मिका महाद्भुता निर्वचनीय रूपा वह न सत है न असत है और न सदत उभय रूप है न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्ना भिन्न उभय रूप है न संग्रहित है न अंग्रहित है और न सांग उभ आत्मिका ही है किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा जो कहीं ना जा सके ऐसी है शुद्धा दया ब्रह्म विबोधना से सर्पभ्रमो रज्जु विवेक तो यथा रजस्तम सीधा गुणास्तृत रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व रज और तम ये उसके तीन गुण प्रसिद्ध हैं रजोगुण शक्ति रज सक्रियात्मिका यृत्ति प्रसिता पुराणी रागादयोस्याह प्रभुवंति नित्यम दुखादयो मनसो विकारा क्या रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे रागादि और दुखादि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं काम क्रोधो लोभ लोभ दम्भासूया हंकार साम घोरा धर्मते राजस्तो बंध हेतु तो। काम क्रोध लोभ दम्भ असूया गुणों में दोष ढूंढना अभिमान ईर्ष्या और मसर ये घोर धर्म रजो गुण के ही हैं अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है तमोगुण। तमो गुणस्थ्य नाम तमोगुणस्य भाषते शा निधान पुरुष से संसते विक्षेप शक्ति हेतु जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है की आवरण शक्ति है, यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है प्रज्ञावान पिपंडितोपे पंडित चतुरप्यत्यंत सूक्ष्म मसा न वे बहुधा संबोधि स्फुट भ्रात्यातमेव साधु कुलय्या सद्गुण तद्गुण हंता सौ प्रबला दुरस शक्ति वृत्तिवृति तम ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार के समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है अहो दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रपत्ति संसर्ग युक्त नव मुंचत ध्रुव विक्षेप शक्ति त्यज्र इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना विपरीत भावना असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो वह अभावना कहलाती है मैं शरीर हूँ यह विपरीत भावना है किसी के होने में संदेह असंभावना है और है या नहीं इस तरह के संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं प्रपंच का व्यवहार ही माया की विखेप शक्ति है अज्ञान जड़द्रा प्रमादूढ़ मुखातम गुणा एक तयक्त तो नएत्तिद्रलवत्म बदती अज्ञान आल जड़ता निद्रा प्रमादूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है सत्व गुण सत्वशम जलवत्थापेताभ्या मिलता शरणा कल्पते यत्मबिंब प्रतिबिंबित सन प्रकाश्यत्यल के वखिलम जडम सत्वगुण जल के समान शुद्ध है तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है मिश्र से सत्स्य धर्मता श्रद्धा चक्ति मुुता दिसन श्रद्धा भक्ति दैवी संपत्ति तथा त्याग ये मिश्र रज तम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म हैं विशुद्ध सत्स गुणा प्रसाद स्वात्मा परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्स परमात्मिष्ठा यदा सदान रीक्षते प्रसन्नता आत्मा परम शांति तृप्ति आनंद और परमात्मा में स्थिति यह विशुद्ध सत्य गुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु आनंद रस को प्राप्त करता है